है कि कि ये तो का लोग को पर और बाहर से आना चाहते मेरी निगाह में कोई सभ्यता नहीं है इसलिए मुझको दुख हुआ कि जब उसको दृष्टि सुन में आकर कहा कि आज तो एक भाई है वो कहते हैं कि नहीं मैं तो नहीं होने दूंगा तो मैंने विचार किया कि अभी इस हालत में मुझको कुछ प्रार्थना तो चलानी नहीं चाहिए क्योंकि उसने शिकायत की पीछे आप लोगों ने उसको शर्मिंदा किया कुछ भी हुआ वो चले गई फिर आई फिर चले गई वो कोई मेरे लिए अच्छा नहीं इसका मतलब ये हुआ कि उसका दिल तो दुखित होता है यूं तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोगों का दिल दुखित होता होगा कि मैं प्रार्थना में एक हिस्सा थोड़ा कुरान शरीफ में से विद्य लेता लेकिन वो तो मैं लाचार हूँ वो मेरी प्रार्थना जैसी है वो अभिभाज्य है उसका टुकड़ा तो हो नहीं सकता है तो इसलिए वही मैं तो कर सकता हूँ एक तरफ से मुझको धर्म ये बता रहे तो उसको तो प्रार्थना करनी है तो मैं तो कर नहीं, मैं यहाँ प्रार्थना न करूँ इसलिए कोई मैं घर में प्रार्थना नहीं करूँ वैसा तो है कोई न कर, तो को ना कर मेरे साथ मुझको साथ देने वाला न रहे तो मैं अकेला प्रार्थना मेरे साथ कर लूँ तो तो दिल में ही मेरी प्रार्थना हो सकती है लेकिन मेरी प्रार्थना को तो कोई दुनिया में नहीं है कि जो रोक सकता है लेकिन यहाँ मुझको तो सोचना तो पड़ता है अहिंसा के, के भाव से उसी निगाह से मुझको देखना चाहिए कि अभी मेरा क्या धर्म है तो मैंने कह दिया कि वो भाई अगर चला जाता है कह तो दिया तो, तो मैं खुशी से प्रार्थना करूँगा तो दोबारा आ गया अभी फिर चला गया है मुझको कहते हैं अभी तो चली गई है, मुझको कोई अच्छा नहीं लगता है अच्छा वही है कि आज तो मैं प्रार्थना तो यहाँ कर नहीं सकता हूँ करना नहीं चाहता हूँ और बहस भी ना कर बहस तो मुझको करनी चाहिए आज हमारा समय भी ऐसा नाजुक पड़ा है और लोग भी सुनना चाहते हैं बुरी बुरी जो बात है लेकिन अब तक भी तो कुछ न कुछ तो लोगों के दिल में ऐसा है कि चलो हम सुन तो लें कि गांधी क्या कहता है मैं भी चाहता हूं कि लोग समझ तो लें कि मैं क्या इस बारे में कहना चाहता हूं लेकिन मैं लाचार बन गया तो आज तो मैं वो बहस तो नहीं करूंगा अभी मुझको तो वो सोचना है कि क्या मैं प्रार्थना वो जो जाहिर में करता हूं वो बंद कर दूँ और हमेशा जो बहस करना है वो बहस ही करूँ वो अभी वो तो एक कड़ा प्रश्न मेरे सामने आ जाता है इस तरह से तो मैं करता नहीं हूँ अच्छा बहस ही करूँ तो प्रश्न में छोड़ तो आज तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ और मैं बहस नहीं कर सकता हूँ एक छोटी सी प्रेस की स्टेटमेंट है वो तो मैं निकाल लूँगा मैं तो आ गया कि जब देखा कि आप लोग तो यहाँ पड़े हैं तो कम से कम तो मुझको लगा कि मेरी सभ्यता मेरी अहिंसा भी इतना तो मुझको बताती है कि यहाँ मैं आ जाऊं और आपसे कुछ तो सुना तो लूँ मेरा दिल है उसको भी खोलकर आपके सामने में रख लूँ कि मैं कौन हूँ मैं कहाँ जाता हूँ मैं क्या करना चाहता हूँ मेरे पास इस जगत में शिवाय सत्य और अहिंसा के कोई शीशी पर नहीं है मुझको ये भी लगता है कि अगर वो सत्य और अहिंसा को हम पहचान लें उसमें कोई लंबी चौड़ी बात में बताना चाहता हूँ ऐसा नहीं है वो तो सीधी बात है जो दुनिया में बड़े बड़े नियम पड़े हैं कि जो अचलित अच्छा है जो नियम कोई फिरा नहीं सकता है ऐसा एक ईश्वर का नियम है उसको कौन फिरा सकता है और उसमें कोई पेचीदा बात थोड़ी रहती है उसमें कठिन तो कोई घटी नहीं है इसलिए मैं समझता हूँ कि हम तो एक अपने अभिमान में पड़े हैं अज्ञान में पड़े हैं इसलिए मानते हैं कि ओह सत्य वो तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई व्यापार में कैसे चल सकते हैं हमेशा के व्यवहार में कैसे चल सकते हैं और पीछे अहिंसा हो तो ही कैसी, उसको एक आदमी गाली देता है तो गाली के सामने में थप्पड़ क्यों ना लगा दूँ कम से कम गाली एक दे तो मुझे दो तो दे दूँ वो तो कहते हैं लोग हमेशा ऐसा हम करते आए हैं लेकिन तो पीछे होता है क्या कि हम आगे नहीं बढ़ते और हम पैदा हुए हैं तो कोई चक्कर चक्कर चक्कर फरने में चक्कर में ही ऐसे नहीं पैदा हुए हैं हमको तो आगे बढ़ना ही है वो जन्म लेने का मानी मेरे पास तो है मैं तो वो अटकता हूँ मैं तो समझता हूँ कि मैं स्थिर तो रह ही नहीं सकता हूँ स्थिर तो एक ईश्वर ही है लेकिन स्थिर होते हुए हमको तो ये ईश्वोपनिषद जिसमें से हम हम पढ़ते ही पहला मंत्र उसी में दिखाता है कि वो तो वो तो स्थिर भी है और गतिमान भी है हमेशा गति करता है लेकिन जो तो हमेशा गति करता है वो ऐसा भी लगता है कि स्थिर है ऐसा तो हम बहुत देखते हैं हम कहाँ जानते थे कि वो सूर्य है वो स्थिर नहीं है हमको तो ऐसा ही लगता था ना कि सूर्य तो स्थिर होगा या तो पृथ्वी वो स्थिर नहीं है ऐसा हम कहाँ देख तो नहीं सकते लेकिन अब हम सीख गए कि नहीं वो जो स्थिर सी लगती है वो अस्थिर है वो गति में है और चौबीस घंटों तो तक उसको घूमना है सूर्य को भी चौबीस घंटों तो तक घूमना है ऐसा ईश्वर का एक माया बन गई है कि तो स्थिर है और अस्थिर भी है ऐसा तो एक ईश्वर है हम हैं उसको तो स्थिरता जैसी कोई चीज़ नहीं है गति ही है तो गति है तो हमको बढ़ना है एक हम तो मां के पेट में थे वहाँ से बढ़े आगे गए आगे गए और पीछे वृद्ध तक चला वृद्ध होते हैं अभी तो ऐसा ही कहा जाए ना कि मैं तो बुरा हो गया ईस्वी बरस में हो जाएगा उन उगना ईसवी माँ तो चलता है तो ऐसा काम इस दुनिया में चलता है कि जन्म लेता है उसको आगे बढ़ना है और पीछे वृद्धावस्था है उसको मानते हैं कि गिरना मैं तो मानता नहीं हूँ वृद्धावस्था है वो तो एक पका हुआ फल है तो वो तो है पीछे वो शरीर को छूट जाना है आत्मा को तो नहीं छूटना है आत्मा ने तो उस शरीर में और भी गति बढ़ा दी उसकी और और भी उसकी गति बढ़ती रहती है तो दुनिया का जो नियम है वो तो ये है कि आज तक तो हमने माना कि नहीं सत्य अहिंसा वो लोगों में नहीं चल सकती अभी मैं एक दावा सा कहना चाहता हूँ कि नहीं सत्य और अहिंसा वो चीज़ ऐसी शादी है ऐसी सीढ़ी है कि एक बच्चा है उसको भी सीखना है माता अगर सीख लेती है तो बच्चा को सिखा सकती है आज के आज नहीं वो सीख लेगा माता भी आज के आज नहीं सीखेगी लेकिन कहते हैं ना कि हम तो करोड़ों बरस से हैं अनादिकाल से आत्मा वो न पैदा हुआ है न मरता है उस आत्मा को गतिमान देना है और उसका विकास को हमारे देखना है वो विकास तो, तो लगती है लेकिन हमारे में धैर्य तो होना चाहिए तो इसलिए मैं ये मानने वाला हूँ कि शिवाय सत्य और अहिंसा का कुछ हो नहीं सकता है तो मुझको सोचना पड़ता है कि अभी मुझको बहस करना है या नहीं करना है तो आप तो कर भी आ जाएंगे मैं कोशिश तो करूँगा अगर कोई आप स्नेह तो वो तो ब्रजेशन भी आकर कहते हैं अभी तो आप सब कह सकते हैं कि भाई बोलो किसी को अगर शिकायत है तो आपको जानना चाहिए हम तो प्रार्थना सुनना चाहते हैं हम तो प्रार्थना में हिस्सा लेना चाहते हैं बहस भी सुनना चाहते हैं तो कोई यहाँ होना ही नहीं चाहिए और पीछे कोई कहे मैं तो शिकायत करने वाला हूँ तो उसमें भी तो एक शर्त है उस शर्त से मैंने प्रार्थना की कि लोग सब समझ गए कि हम गुस्से में नहीं आए वो लोग ऐसा सीखना चाहते हैं एक आदमी को सीखने देंगे और जहाँ तक उसको सीखना है वह सीखता रहे और मैं प्रार्थना भी करता रहूँ मैं बहस भी करता रहूँ हाँ पीछे ऐसा है कि वो कुछ सुनना ही न दें और इतना चीखे कि पीछे बस हमको कुछ न कर सके तो वो तो मजबूर हमको करें ऐसा भी कोई बताना चाहता है तो मैं तो कहूँगा कि आपकी अहिंसा की कसूटी हो जाएगी मेरी अहिंसा की परीक्षा हो जाएगी देखिए कि यहाँ तक हम जाते ही अहिंसा का काम तो ऐसा है कि अहिंसा के सामने हिंसा ले नहीं, नहीं।, नहीं, नहीं सकती तो चलना तो चाहिए लेकिन इस आप लोग सब मेरे साथ रहें तब तो बेचा हमारी सबकी अहिंसा है और सबकी अहिंसा के सामने हिंसा ले नहीं सकती है मैं आपको दावा से कहूँगा कि अगर जो मैं कहता हूँ वो आप सचमुच समझ जाएं आपका दिल को साफ रखें और कहें कि नहीं हम अंकुश में रहने वाले हैं हम अब अप, अपने पर निग्रह चला देंगे और कोई दिल में भी गुस्सा नहीं करेंगे एक आदमी कहता है तो समझे वो भी हमारा भाई है आज वो वो अज्ञानी है अज्ञान के बस गुस्सा के वश कहता कहेंगे कुरान शरीफ में से नहीं पड़ता है कुरान शरीफ ने क्या गुनाह किया यहाँ के सब मुसलमान बिगड़े इसलिए कोई कुरान शरीफ थोड़ा बिगड़ सकता है और उसमें से भी जो बुलंद सच्चा सनातन सत्य है वो अरबी भाषा में है इसलिए उसकी घृणा करना इससे तो कोई ज्यादा अज्ञान में नहीं समझूंगा अनजान पर नहीं समझूंगा तो अगर इस लिहाज से आप सब कोई भी शिकायत करने वाला है तो उसको समझा दे मोहब्बत से वो कहें कि नहीं मैं तो तो भी सुनना ही नहीं चाहता हूँ तो मैं आपको कहता हूँ तो मैं यहाँ प्रार्थना करूंगा और बहस भी करूँगा वो भले ठीक है लेकिन मैं बंद करता हूँ उसका स्व यह है कि आपको पैसे आपको सामने आ जाए उसको कुछ सुना गाली दें मारपीट करें तो वो तो हो नहीं सकता है उसकी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता आ और कि हम अच्छा मेरा सर आपके पास है मैं प्रार्थना करता हूँ और जब आप गला काट तो सकते लेकिन प्रार्थना करूँगा मैं प्रार्थना यहाँ तो परंतु तो वो ज़बरदस्ती हो जाएगी वो आप लोग शब्दों में उसको मारने वाले हैं तो उसको मारा तो मैं कहता हूँ कि जब आपका दिल ऐसा हो जाएगा कि हम तो यहाँ पे इस पर उसके सामने किसी को मारेंगे किसी के लिए हम गुस्सा भी नहीं करेंगे तो सुनना था। का और सुनते रहे वो सीखता है बोलो मैं बोलो में बोलो क्या है सभ्य है तो अस्तिष्विक है और बहुत बढ़िया है दीवार सब बैठक चिन्ह कर देता तो चिन्ह करते हैं तो भी हम बर्दाश्त करें डॉक्टर में कहता हूँ कि कल प्रार्थना होगी कल वैक्सीन होगी अगर कोई ऐसा है शिकायत करने और किसी है की शिकायत तो मैं करता हूँ चला जाता तो कोई बातें नहीं कर शिकायत तो और चला जाए इतना तो मुश्किल होगा कि आपको मैं इतना सुना तो लूँगा मैं कैसे बुलाऊ अहिंसा क्या चीज़ है सत्य क्या मैं क्यों उसके पीछे पीछे करता उसके पीछे पीछे मैं खबर होना चाहता हूँ मेरे लिए दे। तो ये बड़ा चय है तो अगर मैं अपना गुस्सा को काबू में रखूं, मैं धीरज भी रखूँ और जो भाई ने शिकायत की उस पर भी थोड़ा सा भी रखूं। मैं गुस्सा रखूँ मेरे दिल में अगर उसके लिए भी रैन नहीं बहन तो मैं समझा रहा कि तो मेरे मिल तो गए और तब मेरी गाड़ी आगे भी चल सकती ये आप ठीक तो मैंने तो सोचा तो तो तो तो कि आज तो आपको इतना ही नहीं सुना बाकी विश्व नहीं अभी आप शांति से घर पर जाइए मैं तो घर पे जाकर वो जो को कुटुम्बीजन पड़े उनके सामने थोड़ी सी प्रार्थना कर लूँगा और बेची तो थोड़ा सा अखबार बाबा को कहना है वो देख लूँगा और मैं मेरा काम खत्म कर अब सब आराम से घर पर जाए प्रार्थना प्रयास नहीं करूँगा न कोई बहस करूँगा आज से आप ये पूछना बंद